भगवान उसको बोलने की और चलने की शक्ति देते हैं तो ये तो ये केवल उपलक्षण मात्र है बोलने की चलने की सुनने की देखने की संपूर्ण शक्तियों का जो केंद्र है उसी को परमात्मा कहते हैं स्तुति करते हुए गुरु तो कहते हैं कि भगवान आपका ध्यान भजन करने में और कथा सुनने में जो स्वाद आता है वो तो वो आनंद वो सात तो, हाँ। तो उसकी बराबरी तो ब्रह्मानंद भी नहीं करता या निर्वृति स्तनृताम तव पाद पद्मना भगवज्जन कथा श्रवणे ना स्रह्मणी स्वहमन्यपिनाथ मू किंतुलता सतथका विमाना इस स्वर्गता सुख तो उसकी तुलना क्या करेगा आपका ध्यान करने में जो सुख मिलता है भगवत तो भक्तों के द्वारा कथा सुनने में जो रस मिलता है उस तो सुख की बराबरी तो ब्रह्मानंद भी नहीं करता अच्छो हे हरे पर तो भक्तिम कुरगताम प्रसंगों मुम किया तीन भगवान बोले हे ध्रुव हम तुम्हारी कामना को इच्छा को जानते हैं इसलिए देखो जाओ तुम्हारा कल्याण हो ये जो ग्रह नक्षत्र तारागण है ये जो चक्र है ये जो सप्तषि हैं ये जिसके चारों ओर घूमते रहते हैं वो ध्रुव पद हमने तुमको दिया जब तुम्हारे पिता तुमको पृथ्वी का राज देकर के वन में चले जाएंगे तो तुम 36000 वर्ष तक यहां स्वयं राज्य करोगे तो उसके अंत में तुम ध्रुव लोक को चले जाओगे तुम्हारा भाई उसको कोई यक्ष मार देगा उसकी माता उसको ढूंढने जाएगी वो अग्नि में भस्म हो जाएगी तुम यज्ञों के ज्वलत द्वारा मेरा यजन करके अंत में मेरा स्मरण करोगे और मेरे लोक को जाओगे उत्तम लोक को प्राप्त करोगे ऐसा कह करके भगवान वहां से अंतर्धाम हो गए और ध्रुव जी वहां से लौट करके अपने घर को आए ध्रुव जी उतने प्रसन्न नहीं हुए बर पाता केवल कितने साक्षात भगवान का दर्शन हो गया बर प्राप्ति हो गई फिर क्यों प्रसन्न तो नहीं हुए ध्रुव के मन में ये विचार आया कि बर मांगते समय देवताओं ने मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया अरे जो मोक्ष देने वाले परमात्मा थे मैंने एक संसार का पदनित्व तो मांगा उनसे जो मोक्ष दे सकते थे मैंने एक संसार का ये अरे जो कहेंगे कोई तो दुर्भ लोक है वो भी शरीर तो में नष्ट हो जाता है इसलिए वो ज्यादा पसंद नहीं प्रसन्नता नहीं है जैसे कोई राजा को प्रसन्न करके और से चावल की कड़ी एक बार एक महात्मा सुना रहे थे कि जिस समय विक्टोरिया का शासन था वो तो ये भारतीय फौज जो है विजित हुई भारत के जो फौजी लोग थे इन्होंने विजय प्राप्त की तो विक्टोरिया इनाम बांट गई तो पहले बिल्ला लगाती जाती थी लोग बिल्ला लगाते जाती वो इनाम बांटते तो बिल्ला लगाने में सुई लगाई जाती है तो एक जो सिपाही था उसके बिल्डा लगाया तो उसकी थाल में होकर के सुई छिड़ गई वो जब इनाम बांटते हुए गई और जब उसकी दृष्टि गई तो उसका सारे जो वस्त्र था वो खून में रंग तो गया हुआ उन्होंने माताजी ये सुई जो मेरे चर में चांद में होकर के निकल गई है वो सही खून अरे उस सुई चुनते थोड़ा जिन्होंने आतकिन की थी, चीख नहीं किया तुम बड़े बात रक्षा हम तुम्हारी उनका प्रसन्न है वो मांग लो जो क्या प्रसन्न हो गई थे तो उसने क्या मांगा उसके घर में गांव में झगड़ा था पड़ोसी से उन्होंने कि वो हमारा पड़ोसी से झगड़ा है वो हमारी नाली नहीं निकलने देता अपने दरवाजे में तो बताओ तो गांव गांव के गांव मांग का तो देती थी पर जो है इसलिए ध्रवन को ये प्रसन्नता मिली हुई कि हमने मोक्ष देने वाले भगवान से क्या मांगा एद नारद जी वहां पहुंचे जहां उत्थान पात्र के लिए शोक करते उत्थान पात्र जब ध्रुव चले गए ना तब से उन्होंने सिंहासन पर बैठना छोड़ दिया निरंतर ध्रुव का चिंतन करते रहते ध्यान करते उनके राजन नारद जी ने कहा वो जल्दी ही लौट करके आएगा और ऐसा कार्य करके आएगा जिसको देवता भी नहीं कर पाते तो वो राजा हर समय द्रोकता चिंतन करता है द्रुव जी भगवान का चिंतन कर रहे हैं और वो राजा अपने पुत्र का चिंतन अब जब ये सुन, किसी ने आकर के ये सूचना दी राजा को तो महाराज आपका पुत्र लौट करके आ रहा है पहले तो विश्वास नहीं किया फिर उत्तम दुद, स्मृतवा विश्वासीन वार्ता वार्ता प्रारंभ करू के ध्रुव लौट करके आ रहे हैं उसी समय अपने गले का हार उतार कर खुश <laughs> और स्वर्ण का रथ लेकर के ब्राह्मणों को साथ में लेकर के बंधु बांधवों को साथ में लेकर के ध्रुव का स्वागत करने के लिए चले जब ध्रुव नगर के समीप में आए तो राजा रथ से नीचे उतर गए और प्रेम विवर स्तंभ प्रेम से विवर होकर दोनों हाथों से दुर्ग को जो है वो उठा करके हृदय से लगा दिया उसका मस्तक सूंगा प्रेम के आंसू तब तब करके दुर्ग के ऊपर जगने लगे और उन्होंने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया सुरुची जिसने कहा था अरे तू सिंहासन पर बैठने की योगी वो सुरखी जो थी उसने दुर्ग को उठा करके और गदगद बाणी से और आशीर्वाद दिया बेटा तेरी बहुत बड़ी उम्र हो उत्तम और ध्रुव आपस में भाई, भाई भाई बड़े प्रेम से मिले पीछे ध्रुव की माता सुनीति ने ध्रो को गोद में लिया और कोई रुष के में दूध आ गया सुनीति प्रशंसा करने लगी सुनीति की सब लोग प्रशंसा करने लगे हे सुनीते चिरम नष्टम पुत्रम का था बहुत दिन से गया हुआ आज तुम अपने पुत्र को गोद में देख गई ये बड़े मंगलमयी गांव में सारा नगर सजाया गया और ध्रुव का स्वागत करके उस नगर में ले गए और जब ध्रुव ने योगन अवस्था प्राप्त तो हुए और प्रजा की जब इच्छा देखी तो महाराजा उत्तान पाठ ने ध्रुव को जो है राज सिंहासन सिंग कर बैठाई और सुषमाग रह सुषमार नाम के जो प्रजापति थे उनकी धनी नाम की एक कन्या थी उसके साथ उनका विवाह हुआ कल और बक्सर दो उनके पुत्र हुए अब एक दिन उत्तम जो उनका छोटा भाई था उसका विवाह नहीं हुआ था वो चला गया उत्तराखंड में वहां किसी यक्ष ने उसको मार दिया अल अब यक्ष ये बात सुनकर के फिर ध्रुव पर कहां रहा है चलो उनसे बदला लेंगे हमारे भाई को निर्भरा क्यों मारा किसी यक्ष ने तो ध्रुव तो दिल जाकर के और वहां जाकर के अपना शंख बजा दिया शंख हम दिशस्त नाद शंखम ददभ ध्रुव जी ने शंख नाद कर दिया उस शब्द को सुनकर के शंख के शब्द को सुनकर के यक्षों की स्त्रियां डर गई और यक्ष लोग अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के और युद्ध करने के लिए निकल पड़े कितने यक्ष थे बोलो एक लाख और तीस हजार यक्ष एक साथ अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर के और जो से लड़ने के लिए निकल पड़े द्रुग ने उतना कौशल दिखाया कि थोड़ी एक ही देर थोड़ी ही देर में सबके मस्तक में तीन तीन बाढ़ मार दिए हर एक यक्ष देख रहा है उसके भी तीन बांध लगे हुए हैं हमारे भी लगे हुए हैं उसके भी लगे हुए हैं। इतना कौशल देख करके यक्षों ने अपने मन में समझ लिया कि हम इससे विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो अपूर्व योद्धा है इससे विलक्षण व्यक्ति है इतने यक्षों में तीन तीन बांध सबके सिर में मारे हुए आपस में बड़ा भारी और हतार शिष्टा यक्षा प्रायो ध्रोवाणी छिन्ना रहेगा बुद्ध जो यक्ष लोग डर करके ध्रुव के बाणों से और भागने लगे और ध्रुव ने देखा तब हमारे सामने लड़ने वाला कोई नहीं अकेले खड़े हो गए सारथी ने कहा महाराज आपकी आज्ञा हो तो अलकापुरी को देख लें ये नगर कैसा बड़ा सुंदर नगर है दुर्ग बोले करे इन मायावियों का कुछ पता नहीं है भाई शत्रु की नगरी में सहसा प्रवेश नहीं करना चाहिए इतने ही में फिर यक्ष जो हैं उन्होंने अनेक प्रकार की माया की रचना की एकदम समुद्र मनोम करके पृथ्वी को भी बोलने लगा आकाश से रुधिर और पूई और कंख की वर्षा होने लगी प्रबंध गिरने लगे सर्प और व्याग और सिंह प्रकट होकर के दौड़ने लगे भयंकर उत्पात हूं उन्होंने एक माया की सृष्टि की यक्षों, ऋषि लोग ऋषियों ने कहा हे औान पागे भगवान सारंग धनव तब शत्रुंग नाश है भगवान विष्णु तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट करें अरे जिनका नाम नामोच्चारण करने से प्राणी पुष्कर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है इनके ऊपर विजय प्राप्त करना क्या करें ऋषियों ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया इसके अनंतर ध्रुव जी ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र चढ़ाया और तो नारायण अस्त्र को चढ़ाते ही उन यक्षों की सारी माया नष्ट होगी और उसमें से बाढ़ निकल करके निकल निकल करके यक्षों का विनाश करने दो उसका कोई प्रतिकार नहीं लारा सिंह का प्रतिकार क्या महाभारत में आता है कि एक बार द्रोणाचार्य मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध होकर के और नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया मनो मनुष्यों की लड़ाई में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए नारायण अस्त्र तो दिव्य अस्त्र है पर उसने क्रोध में आकर के नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया अब तक तो बाण निकल निकल करके बाणों पांडवों की सेना का विनाश करने लगे भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया अब इसका कोई प्रतिकार नहीं है भगवान का बस ये भी प्रतिकार है उन्होंने आदेश दिया कि तो सब अपने अपने झंडों को नीचे गिरा और सब लोग रथ से नीचे उतर के खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ दो भगवान का आदेश देते ही ये राम सूचना करो जितने भी सैनिक लोग थे सबने अपने अपने झंडे नीचे को झुकाए और रक्त से उतर करके सबने हाथ जोड़ दिए उसके नारायण शांत हो गए भीमसेन और क्रोध में आकर के तेजी से युद्ध कर रहा तो नारायण अस्त्र का सारा प्रभाव भीमसेन का पड़ा भगवान दौड़े और जाकर के भीमसेन को हाथ पकड़ कर करके अरे तू नहीं देख रहा है सारे सेना के झंडे नीचे झुके हुए सब सैनिक नीचे खड़े हुए अरे जी नारायण अस्त्र का प्रयोग है इसका यही प्रतीक कहा नीचे उतारा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भीमसेन हाँ को नीचे उतारा हाथ जोड़ के जब खड़े हुए तो नारायण अस्त्र तो शांत हुए नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया इसने द्रोह में यक्षों के प्रति अब यक्ष तो इस बात को जानते नहीं कि हाथ जोड़ के प्रयोग है अब यक्षों का विनाश होने तब इसके बाद स्वयं तो मनु जो इनके बाबा हैं जो ध्रोत स्वर्ग से उतर करके आए और पारे बेटा अलम बस्ता बसाध घोषण अमत्कार ओ बेटा ध्रो क्रोध को शांत यह तो नरक में जाने का मार्ग है तुम क्रोध के बश में होकर के और तुमने स्त्री अक्षों का वध किया है ये अनुचित है अलम साधु नाम मार्ग ये संतों का मार्ग नहीं है तुमने भगवान की आराधना की है विष्णु परमम पदम लब् उत्तम पद को प्राप्त करके दी और तुमने ये क्या किया ये तुमने निंदित कर्म किया तो इस तरह से है देख बेटा तेरे भाई को यक्ष ने नहीं मारा ये तो मृत्यु के और जन्म के कारण परमात्मा इस ईश्वरीय होते हैं मृत्यु जन्मनुश्वरी के कारण ध्रुव को जब आकर के मनु जी ने यह समझाया तो ध्रुव जी ने शांत हो गए अपने बाबा को प्रणाम किए मुनु जी उनको इस तरह से उपदेश करके फिर स्वर्ग को चले गए इसके बाद भगवान कुबेर भगवान धनद आए कुबेर जी आए और कहा रोगो क्षत्रिय परतुष्टोच दे वे कुर बोहे हो ध्रुव हम कुमार पर प्रसन्न है तुमने अपने बाबा की आज्ञा का पालन किया यक्षों का जो वध कर रहे थे तुमने बंद कर दिया बोलो हमसे क्या मान थे तो ध्रुव ने कहा महाराज हम क्या माना तुमेरा प्रीति मनुषा तथित्युप तब भगविदम हरिम गजश हे ध्रुव तस्वंत सराज राजे नाय मुदितो ध्रुवो महाभागवत महामती हरौ सबक्रे चलाम स्मृति यया करयत मे नुरत्ययम तमाम दुर्ग ने कहा अरे हम भगवान से बरने मांगने के समय तो, चुप तो, तो हम चूक गए और अब देवता हमसे कह रहे हैं बर मांगने के लिए अब नहीं चूकना चाहिए तब जब कुबेर ने बर देने के लिए कहा ध्रुव तो ने ये मांगा हरल सबब्रे चलितान कि भगवान के चरणों में मेरी अचल प्रीति है इस स्मृति बनी रहे भगवान को मैं भूलू नहीं हरल सबब्रे चलितान स्मृति क्योंकि यत्ययत्ने दुरत्य तो अनुतमान बिना प्रयत्न के संसार लाकर से पार हो जाएगा भगवान का स्मरण बना रहे तो प्रज्ञा कोई और प्रयत्न करना पड़ेगा बिना प्रयत्न के जो प्रवाज संसार सागर से पार हो जाता है इसके अंतर थ्रुक लौट करके आए अपने और 36000 हजार दस तक उन्होंने शासन किया और अंत में फिर स्वयं देह पुत्र कलथ स्वर्जादी पुष आद्यादी सर्वान नाशवतों ने जो तो हमने डिस्चार्ज किया ये सब संसार तो नाशमान है ऐसा निश्चय करके अपने पुत्र को राज देकर के बजट काश्रम को चले गए और वहां जाकर के भगवान का ध्यान भजन करने लगे एक दिन भगवान का ध्यान कर रहे थे बैठे हुए ध्रुव विमान लेकर के भगवान के पार्षद सुनंद और नंद विमान लेकर के आए सर सर सर करके आकर के ध्रुव के सामने खड़ा हो गया पृथ्वी पर नहीं आया ऊपर आकाश में खड़ा हुआ और ध्रुव से बोले वो गो राजन सुवद्रंथे और ध्रुव तुम्हारा कल्याण हो हमारे वचनों को ध्यान देकर के सुनो पांच वर्ष की अवस्था में ही तुमने जिस दिन भगवान को पसंद किया है ना उन्हीं भगवान का के हम पार्षद हैं और उन्हीं भगवान का ये प्राइवेट विमान है सब सर्वसाधारण नहीं है उन्होंने हाँ। विशेष विमान आपके लिए भेजा इसलिए एक तक विमान प्रवर उत्तम तो श्लोक मोदी ये विमान प्रवर है श्रेष्ठ विमान है अब भगवान की आज्ञा है आप इसमें बैठिए पढ़ाए तो आपको जो है वो तो ध्रुव लोक में चलना है आतिष्ठ जगताम बंदिम तद परम परम ध्रुव जी ने जब बात सुनी तो और बड़े प्रसन्न हुई और कहा महाराज तो ठीक है पहले मैं स्नान तो कर तो ध्रुव जी अलकनंदानंद वहां गंगा होती है अलकनंद आनंदों उन्होंने गोता लगाया और गोता लगा करके और जो ऋषि महर्षि जहां तहां रहते थे जानते थे कि यहां कौन कौन आत्मा रहते हैं तो उन मुनियों को जाकर के प्रणाम किया त्रभा एवं उसका मुनीन प्रणम में उन मुनियों को प्रणाम किया तो महाराज अभी अंतिम प्रणाम है हमारा और हम जा रहे हैं इस रूप से विमानम तौच नमस्कृत फिर उन दोनों पार्षदों को प्रणाम किया और भगवान ने जो विमान भेजा था उसको भी प्रणाम किया विमानम कौच नमस्कृत है प्रकाश गवलम रूपम था अब उसमें जब बैठना है उस विमान में तो उस समय उन्होंने वो अपने शरीर के सारे अवयव जो, न, जो, जो है ना जो तो पार्थिव परमाणु जो पार्थिव परमाणुओं से जिसे पार्थिव शरीर है ना ये सब परमाणु उनके विगलित हो गए और तेजोमय शरीर उनका हो गया तेजोमय परमाणु जिन जिस परमाणुओं से शरीर बनता है जिन दुखों में रहता है तो प्रकाश वर्णम रूपम धाराणी और उनका जो शरीर दिव्य हो तो गया वो पहला जैसा नहीं रहा और जब उस पे विमान में चढ़ने को इच्छा कर रहे थे तो उसी समय मृत्यु देता आ गया और कहा रो तो? हाँ भाई कौन रो महाराजा कौन है कि हमारा नाम है मृत्यु मां मंगी को इनको स्वीकार जिसको जिसका जन्म होता है उसे मरना पड़ता है शरीर जागना पड़ा दो बोले मृत्यु तो स्वागत हम देवता हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं करते हैं थोड़े ठहर करके अब विमान तो ऊंचा था ना उस पर चढ़ते कैसे तो मृत्यु और मूर्द ने पदम दत्ता जट उसको जो है स्टूल जैसे मना करके के मृत्यु के सिर पर पैर रखकर के चर्चे भी विमान में चढ़ गए बोलिए श्री कृष्ण भगवान मृत्यु मूर्धन कदम दत्वा आरोप ग्रह अमृत्यु देवता को देखते रह गए और वो विमान में चढ़ गए दुर्मुहिया बजने लगी गंदर्व गाना गाने लगे उस उसमें भी वर्षा होने लगी अब विमान सर सर करके ये चलने लगा अब दुर्ग को ये स्मरण हुआ कि मेरी माता तो गई सुनिजी मुझे नहीं लिखोड़ा मैं अकेला ही जिस माता ने मुझे गर्भ में धारण किया उस माता से मैं नहीं मिला माता को मैंने यही छोड़ दिया मैं अकेला ही और दुर्ग लोग तो जा रहे हैं जब माता का स्मरण किया ना तो ये बात भगवान के पार्षद जानते ये अपनी माता की याद कर रहे और तो दुर्व से कहा तो महाराज आपके आगे जो विमान जा रहा है जा तो आपको दिख रहा है दिख रहा है कि उसमें आपकी माता जी बैठी है तो से नहीं तो इस तरह से ये पुरुष काचरित संक्षेप से, से हमने आपको सुनाया बोलिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण jay krishna namahay golinda hino namaha nama shri parmananda swaagat charan kamal nimakarunalah <laughs> haktajanama nichaya swayam bhagavan jay krishna bolinda hare morare shri krishna gobind hare Om nama sananaraya devaya shri krishna gobindare murare shri krishna gobindare hari Om nama sananaraya devaya om nama sananaraya devaya shri krishna gobindare के द्वारा उनके संपूर्ण मल नष्ट हो गए थे ब्रह्मजानन आत्मनो अन्यम नहीं क्षतो ब्रह्मनिष्ठते इसलिए अपने से बेनी कुछ देखते ही नहीं थे, थे, थे, थे इसलिए मंत्रियों ने उनको राज्य के अयोग्य समझा तो द्रमी के जो पुत्र हैं वक्त जिनका नाम था उनको उनके लिए राज्यभिषेक किया उस परंपरा में आगे चल करके महाराजा अंग हुए थे और वो अंग महाराज ने एक बार यज्ञ कर रहे उसमें वो देवताओं का आवाहन किया तो देवता लोग वहां उनके यज्ञ में आएंगे देवा ना जगने सदा विस्मिता ऋतुजो अंगम जरूर है ने अंग महाराज से कहा अंग आपने जो यज्ञ की शामिली है बड़ी श्रद्धा से एकत्रित की है परंतु आपके यज्ञ में आवाहन करने पर भी देवता लोग आते नहीं हैं क्या कारण है ये जब राजा से कहा राजा ने सदस्यों से पूछा तो सदस्यों ने कहा राजन तुम्हारा पहला कोई पाप है जिससे तुम्हारा कोई वोट नहीं इसलिए देवता तुम्हारे यकीन में भाग लेने के नहीं आ रहे हैं इसलिए पहले ये प्रयत्न करो कि आपके पुत्र हो ऐसा निश्चय करके राज्या पुत्रोत्पत्तन वैष्णवे कृष्णवे गुरुदासन निरवन भगवान विष्णु के लिए फिर उन्होंने प्रभोदास नाम का स्वरूप का समर्पण किया और उससे क्या हुआ कि अग्नि कुंभ से पायस लेकर के सोने के पात्र में अग्नि साक्षात प्रकट हुई और तो राजा के लिए पाठ दे दिया राजा ने उस जो खीर है उसको सुन करके अपनी पत्नी भी लिए ले दिया उसने गर्भ को धारण किया पूर्ण गर्भकाली पुत्र सुख गए गर्भकाल जब पूर्ण हो गया तो उनके पुत्र पैदा हुआ परंतु वो मन्नाना के स्वभाव पर गया सब आलो माता मा मृत्यु मनोबर था वो मृत्यु की कन्या थी <laughs> नाना के स्वभाव पर गया बड़ा अधार्मिक रहा अधर्म के वंश में उत्पन्न वाले थे न उसके नाना इसलिए उनके स्वभाव वाला हुआ वो बच्चों को कूल में डाल देता और बड़ा भयंकर था दुष्ट स्वभाव था राजा ने बहुत कुछ उसको समझाया शिक्षा शिक्षां असर्थ और असमर्थ आसम जता पर उसकी समझ में कोई बात आती नहीं थी हम महाराज उसको बहुत समझाते थे अंत में वो कहने लगे जो कुपुत्र से उत्पन्न होने वाले तुख तो तो को नहीं जानते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं पुत्र क्या है ये तो एक अपनी लोभ का एक बंधन है बड़े दुखी हुए एक दिन उनके मनुमन का विचार हुआ वो कहने लगे अरे सतपुत्र की अपेक्षा आत्याकारी पुत्र की अपेक्षा तो पुष्ट तो पुत्र ही अच्छा क्योंकि इससे घर से वैराग्य तो हो गया यह तो मर तो ग्राहक वैराग्य प्राप्त अगर घर के सदस्य सब अच्छे हों भले हों सेवक हों तो घर से वैराग्य कब होगा पिछले राजा रात्रि में मध्य रात्रि उपछाए उठ करके और अपनी स्त्री को भी पर क्या करके स्त्री का भी घर से निकल पड़े मंत्रियों ने बहुत अन्वेषण किया पर राजा तब मिले नहीं उनको फिर यद्यपि ये बैन